सवाल पूछना हमारा अधिकार है जवाब पाना हमारा हक हमारा देश हमारे अधिकार लखनऊ की आशीष नाम के एक व्यक्ति ने स्मार्ट बिल्डर्स के साथ सात मंजिला गौरी अपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था पर बिल्डर्स ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हुए उसे नौ मंजिला कर दिया जो किसी भी तरह से आशीष को कानूनी उलझन में डालने वाला था जनवरी 2005 से लेकर अक्टूबर 2005 तक कॉन्ट्रैक्ट्स के असली पेपर निकलवाने के लिए आशीष लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चक्कर काटते रहे पर मिली भगत के कारण उन्हें हमेशा खाली लौटा दिया गया उसी साल अक्टूबर में लागू हुआ आरटीआई आशीष ने नए सिरे से आरटीआई के तहत अपील दायर की और तब जाकर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के असली पेपर मिले जिससे ये साफ हुआ की बिल्डर्स ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा था और इस तरह आशीष कानूनी उलझन में फंसने ऐसी बचे अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट